राम रत्न किटकुंडलयुत केयूर हारा सीतालंकृत म भागमल सिंहा विभुम सुग्रीवादि हरीश्वरई सुरगणई संभ्यमाननम सदा विश्वामित्रपरा शरादि मुनि संस् मानम भजे भर जनम भीजा मर्जनम सुख सम तर्जनम यमदूता राम गर्जनम यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रणति हा तग्व हात्मु प्रकाशम मुमह प्रपद्ये दिव्य प्रेम रस पिपास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 the oh. आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के हल करने के संबंध में पिछले सौ प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक प्राणी एकमात्र आनंद ही चाहता है और सब जो भी उसका प्राप्तव्य है वह आनंद के उद्देश्य के लिए ही है और अनंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावध आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो सका क्यों और कैसे प्राप्त होगा इत्यादि स्वाभाविक प्रश्नों के उत्तर के समाधान के हेतु इन दो प्रश्नों का समाधान प्रथम परमावश्यक है तदर्थ वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि वेदों का उदघोष है आये मनुष्यों इसी मानव देह में इन दोनों प्रश्नों को हल कर लो अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो जाएगी इहचे दबे दी दथ सत्य मस्ती न चे दीहा बेदीन महती विन तीन उपनिषद दो पांच बहुत बड़ी हानि हो जाएगी क्या हानि हो जाएगी वो कठोपनिषद ने कहा यह चे दशको धुम प्राक शरीर तथा लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते अगर इस मानव देह में हमने इन दोनों प्रश्नों को नहीं हल किया और आनंद प्राप्ति नहीं की तो अनंत स्वर्गों में स्वर्गेश बहुवचन लिखा है चौरासी लाख में घूमना पड़ेगा ये मानव देह फिर नहीं मिलेगा स्वर्ग माने कल्प आप जानते हैं कितना बड़ा होता है कल्प चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का कलयुग इसका दूना द्वापर इसका तिगुना त्रेता इसका चौगुना सतयुग चारों का जोड़ तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष और इकहत्तर बार ये चारों युग बीत जाएं तो एक मन्वंतर कहलाता है एक मन्वंतर तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्ष का होता है और चौदाह मन्वंतर बीत जाएं तो एक कल्प होता है उसी को सर्ग कहते हैं वो कितना बड़ा होता है चार अरब उनतीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष का एक कल्प और ऐसे सैकड़ों हजारों कल्प बीत जाएंगे तब कभी ये मानव देह मिलेगा इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी हा दो तीन चार कठोपनिषद क्यों इतना गंदा शरीर हाँ इसलिए कि स्वर्गी बीस बारह भागवत स्वर्ग के देवता इस मानव देह को चाहते है दुर्लभो मानुषो देहो देही क्षण भंगुरहा ये भले ही क्षण है लेकिन ये बहुत दुर्लभ है योगीश्वरों ने कहा था दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदश नारद पुराण भी कहता है त्रिदश माने देवता लोग चाहते हैं इस मानव देह को इसलिए महाभारत में कहा गया जन्मांतर सहस्रई मनुष्यत्वम मनुष्यत्म ही दुर्लभम हजारों जन्मों के बाद भी दुर्लभ है मानो देव और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि स्वर्ग के देवता चाहते हैं उसके दो रीजन पहला रीजन बताया गरुड़ पुराण ने नमानुषम बिना अन्यत्र लभ्य थे बिना मानव देह के और किसी देह में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता साधना नहीं हो सकती दूसरा रीजन कि स्वर्ग लोक में इससे हजारों गुना सुख है आईश्वर्य है उनका शरीर भी दिव्य है हमारी तरह नहीं गंदा लेकिन वहां भी कर्म करने का अधिकार नहीं है इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इसलिए इस पर गंभीर विचार करना होगा और विचार ही नहीं उसका क्रियात्मक रूप देना होगा तदर्थ प्रयत्न करना होगा और जल्दी करना होगा क्योंकि एक क्षण भंगुर है किस क्षण में छिन जाए प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरित प्रागो लड़कपन में ही बाल्यावस्था में ही लग जाओ क्या पता जुगावस्था ना आवे रोज देख रहे हो आंखों से एक पैदा होते ही चला गया एक साल भर का होकर चला गया अतय वेदों शास्त्रों के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत विस्तृत मंथन किया गया तो पता चला कि तीन तत्व सनातन तत्व है एक भगवान एक जीव एक माया उन भगवान की अनंत शक्तियां हैं उनमें तीन प्रमुख हैं एक पराशक्ति एक जीव शक्ति एक माया शक्ति तो पराशक्ति के जितने अंश हैं, वे सब तो भगवत स्वरूप है उनके अभिन्न स्वरूप हैं। लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के जो अंश हैं, वे दो प्रकार के हैं एक सदा से मायातीत एक सदा से मायाधीन असमान माई सृजते विश्व में तक तस्में चान्यो माया सन्निरुद्ध श्वेता चतरोपनिषद ये जीव जिसको हमने मैं तत्व से समझा है अनुभव कर रहे हैं यह जीव अनादिकाल से मैंने सदा से मायाबद्ध है एक दिन हुआ ऐसा नहीं मैंने सैकड़ों बार आपको बताया है कि माया मुक्त होने के बाद फिर कभी कोई जीव मायाबद्ध नहीं हो सकता तो ये अनादिकाल काल का मायाबद्ध जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और चेतन है और माया जड़ है ये तीनों स्वतंत्र नहीं है समस्त शक्तियों का शक्तिमान प्लस नियामक शासक भगवान श्री कृष्ण है यह भी डिटेल में आपको बताया गया है किन्तु जब हमने प्रश्न किया वेदों से कि मैं कौन हूं इसका उत्तर चाहिए तो वेदों ने कहा इसका उत्तर ये है कि जो अपने अंशी को जान ले पा ले वो इन प्रश्नों को हल कर सकता है कैसे जान ले तो वेदों ने कहा कि दिव्य शक्ति के द्वारा दिव्य ज्ञान के द्वारा दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा वो कैसे मिले वो भगवत कृपा से मिलेगी भगवत कृपा क्यों नहीं हुई भगवान की शर्त है जो मुझसे मांगता है कृपा उसको मैं कृपा देता हूं यमे वैश्य वृणुते एक दो तेईस कठोपनिषद इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं शरणागति मार्ग कहते हैं प्रपत्ति कहते हैं तो इसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं उनकी कृपा को पा सकते हैं और अपने लक्ष्य आनंद प्राप्ति की हमारी जो कामना है वो पूरी हो सकती है लेकिन मैंने बार बार कहा है अपनी माइक बुद्धि से हम वेदों शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते तदर्थ एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो श्रोत भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो अर्थात हमको तत्व ज्ञान थियोरिटिकल भी करा सके और वो स्वयं भगवत दर्शन भगवत साक्षात्कार किये हो ताकि अंत तक हमको ले जाए साथ बीच में न छोड़ दे ऐसे गुरु की पहचान के लिए भी विचार विमर्श बहुत विस्तृत किया गया और बताया गया कि अधिक समय तक शास्त्र वेद के अवलंब प्लस सत्संग के द्वारा हम गुरु को पहचान सकते हैं लेकिन गुरु को पहचानने से ही काम नहीं चलेगा क्यों जब तक हमारी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा न हो अर्थात जब तक हमें भगवान की भूख न हो तब तक अनंत गुरु मिला करें, मूरक हृदय नचेत यदि गुरु मिले विरंज <coughs> सम मैंने बताया था अनंत बार गुरु भी मिले और गुरु घंटाल भी मिले हैं भगवान भी सबने समझाया है लेकिन भूख नहीं थी इसलिए हमने सुन कर अनसुना कर दिया अतएव भूख पैदा करने के लिए संसार का स्वरूप समझना होगा संसार का स्वरूप भी समझाया गया कि ये संसार शरीर के लिए भगवान ने बनाया है क्योंकि ये पंच महाभूत का है और पंच महाभूत का है शरीर भी है आत्मा भगवान का अंश है उसको भगवान का आनंद चाहिए ये विस्तृत विचार के द्वारा हमको पहले डिसाइड करना होगा यहां ना सुख है ना दुख है अतएव संसार में ना राग हो ना द्वेष हो अर्थात मन खाली हो जाए तब गुरु की आज्ञा का उनके आदेश का हम पालन सेंट परसेंट करके लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे और इसके बाद आप लोगों को यह बताया गया कि अपने इष्ट देव का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए थ्योरिटिकल हम जिससे प्यार करेंगे जिससी कृपा चाहेंगे उसके विषय में जितना पक्का ज्ञान होगा उतने ही तेजी से आगे बढ़ेंगे अन्य हमारे संसार में कुसंगों की भरमार है एक व्यक्ति आकर कान में बोला अरे क्या कर रहे हो श्री कृष्ण की भक्ति अरे वो तो माया बद्ध थे लो हम ढुलमुल तत्व ज्ञान वाले थे लुढ़क गए तो फिर क्या करें जी अरे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो इसलिए श्री कृष्ण कौन है इसका पूर्ण ज्ञान शास्त्रों के द्वारा करना चाहिए चलिए वेदों में वेद ने कहा कि श्री कृष्ण कौन है पहले समझो कृषि भूवाचक शब्द नश्च निवृत्ति वाचक तयोरिक परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीय गोपाल तापनीयनिषद सच्चिदानंद ब्रह्म है श्री कृष्ण बृहद गौतमीय तंत्र में भी इसी आशय से कहा गया कृष्ण शब्दो ही सत्ता हो ंद बाच कहा सत्ता स्वानंदात चित पर ब्रह्म वेद में प्रश्न किया गया मोदेवा कौन है वो सुप्रीम पावर जिससे परे कुछ न हो जो सब का अध्यक्ष गवर्नर नियामक हो अर्थात हमारा अंशी गोपाल तापनी उपरिषद का दूसरा मंत्र। वेद ने उत्तर दिया कृष्णो हवई परमम दैवतम्। वो श्री कृष्ण है पर उससे परे कुछ नहीं महाभारत भी कह रहा है और भागवत तो भरा पड़ा है कृष्ण मे नेहिवत्मादेहिना जगद्धिता सोप्यत्र दे श्री कृष्ण पर ब्रह्म है सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा है फिर वेद कहता है एकोपिसन जो बहुधा विभा एक होते हुए भी श्री कृष्ण अनंत है सर्वव्यापक हैं दिखाई पड़ते हैं एक लेकिन वो सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्ष शिरोमुखम तेरा तेरा गीता दिभिजम ज्ञान मुद्राढ़ुजा वाले हैं श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी एको बसीबगा कृष्ण ईड वो सर्वग हैं शंकराचार्य ने भी मान लिया यद्यपि साकारोयम तथिक देशी विभाति यद उन्नाथा सर्वगता सर्वात्मा तथा सचिदानंद श्री कृष्ण सदेह सर्व व्यापक है निराकार नहीं इसीलिए जब हिरण कशपो ने प्रहलाद से कहा तेरा भगवान मेरे इस महल में भी है राक्षस के महल में प्रहलाद ने कहा हाँ। तो उसने जो खंभे को मारा तो भगवान प्रकट हो गए हा देख मैं सब जगह रहता हूं सगुण साकार रूप से गोपाल तापनीयनिषद उन्नीस तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम ध्यान दीजिए अब वेद बोल रहा है भगवान का शरीर सच्चिदानंद है श्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह संगीता भी कहती है पांच एक और वेद ने कहा तैतीसवे मंत्र में गोपाल तापनी उपनिषद में वो सच्चिदानंद उनका शरीर है जो वो है वही उनका शरीर है गधे की अकल से समझो हम लोग पंच महाभूत के हैं शरीर हाँ, और हम दिव्य हैं जीव दिव्य है इसका जन्म नहीं होता इसकी मृत्यु नहीं होती न जीवो मृत वेद कहता है न आत्मा श्रुते नित्यता वेदांत कहता है अजो नित्य शास्व तो यम पुराणा गीता कहती है कठोपनिषद कहता है भगवान कह ना बहुन में व्यतीत आ तव तब अर्जुन मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके चार पांच बीता लेकिन एक अंतर है अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम चार नौ मेरे जन्म दिव्य अर्जुन कहता है, है अरे हम भी तो आ जाए हमारा जन्म कौन दा? प्राकृत है नहीं नहीं <laughs> तू प्रकृति के अंडर में है माया के अंडर में है इसलिए तेरा जन्म प्राकृत है तू दिव्य है तेरा जन्म प्राकृत है और मैं दिव्य हूं मेरा जन्म भी दिव्य है दिव्य मैंने मेरा शरीर मैं हूं देह दे नहीं व पद्म पुराण भेद नहीं है मुझ में और मेरे शरीर में इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा जन्म दिव्य है महापुरुष आते हैं संसार में वो भी प्राकृत शरीर धारण करके आते हैं अवतार लेकर गोलोक में रहते हैं महापुरुष उनका भी शरीर अलग है आत्मा अलग है केवल भगवान ऐसे हैं जिनका शरीर भी भगवान ही है इस बात को नारद जी ने कहा विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थमो घबांछितम स्वते जसा नित्य माया गुण प्रवाह भगवं मीमही दस सैतीस तेईस भागवत क्रीडार्थ मध्यात्म मनुष्य विग्रह गुण प्रवाह भगवंतमी मही दस सैतीस यानी भगवान का शरीर दिव्य है भगवान ही है इसीलिए उद्धव ने भी कहा न माता न पिता जस्य भगवान के मां नहीं है बाप नहीं है अपने आप बन गए शरीर क्या करें बिचारे न मां न बाप न जा श्रीमती भी नहीं एक में बात ब्रह्म था न पहले अकेले थे सबई नहीं बरे में सौ मैंने अकेले न सुताया बच्चे बच्चे भी नहीं अरे जब श्रीमती नहीं तो बच्चे क्या होंगे आत्मीयो न पर अपना भी कोई नहीं पराया भी कोई नहीं अकेलेत न देहो जन्म एवचा देह भी नहीं जन्म भी नहीं क्योंकि स्वयं देह है उनके देह नहीं होता लेकिन था लीला के लिए स्वयं देह बन जाते हैं स्वयं अपनी श्रीमती बन गए क्या करें मजबूरी हम लोग भाग्यशाली हैं माँ भी है बाप भी है श्रीमती भी है बेटा बेटी भी हैं है। हम लोग बोलते हैं ना धरा पूरा परिवार है रोज चप्पलें लगती हैं इधर, इधर से इधर से इधर से ये बेटा आया ये बीबी आई ये बाप ने डांटा ये माँ ने चारों ओर से नोच रहे हैं इस आत्मा को फिर भी वो कहता है ये मेरी मम्मी है ए, मेरे पापा है ये मम्मी पापा है जो तुझको नोच रहे स्वार्थ के लिए जरा सा स्वार्थ गड़बड़ हुआ ओ, मम्मी का मुडा पापा का मुडा बेटे का मुडा भोग रहा है और फिर भी बोलता है, है हमारे चार बेटे है, है, है, दो बेटी और छे वो नाती पोते और बारह <laughs> बड़े विमोर है जब अकेले आए थे मां के पेट से बाहर तब कितने खुश थे भूख लगती है ये पता नहीं क्या है भगवान का ये रोग लगा दिया रो दिया <laughs> किसी ने भी दूध पिला दिया कोई मा क्या जाने हम पेट भर दिया बस <laughs> पैर उठा उठा के तिलक रहा है कोई चिंता नहीं जो जो बड़ा हुआ अब पढ़ाई की चिंता परीक्षा आ रही है ए, मम्मी की डर पापा का डर दिन भर डांटते रहते हैं कहाँ गया था चलो पुस्तक तो उठाओ पढ़ो अरे राम राम मुसीबत खेलने नहीं देते अब दुख भोगने लगा अब मैम साहब आ गए अरे अब तो और मुसीबत खड़ी हो गई पांच बजे ऑफिस में छुट्टी हुई थी बजे आए हो कहा थे अरे वो चले गए तो दोस्त क्या नहीं नहीं ये नहीं चलेगा हमको ब्याह के लिए आया है सीधे ऑफिस से आया करो अरे मैं तेरा नौकर हूं और नौकर क्या होता है लड़ गए अरे शुरू शुरू में नहीं शादी के दो साल तीन साल बाद फिर देखो तमाशा वो तो भगवान का शरीर दिव्य है वो स्वयं शरीर है ब्रह्मा कहता है अश आप देव बपुषो मद अनुग्रह से स्वेच्छा मत भूतमयो दस चौदाह दो आप तो अपने आप शरीर बना लेते हैं। भूत तो ना और कोई मैटर नहीं होता आपके शरीर के लिए आप ही मैटर हो जाते हैं आप लोग भागवत पढ़े होंगे सुने होंगे संक्षेप में समझ लीजिए अवतार का प्रकरण जब हुआ तो भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में गए मन में मन में हे ये, ये, ये इतनी लंबी क्योंकि मार्किंग सीधे सीधे जाते देवकी के मन में भगवान अपयंकर आप विशान सभागे न मन आना कदुभे वसुदेव के मन में जाकर बैठ गए अब वही हेड ऑफिस हो गया अब वहीं से प्लानिंग होगी क्या करना है उसके बाद गए देवकी के मन में मन में पद्म को से देवक क्या अधिष्ठान चका रहा ये पिछला श्लोक दस दो सोलह भागवत अब वहीं से सब कार्रवाई हो रही है क्या कार्रवाई वायुना पूर्णो मां के पेट में हवा भरने लगे फुटबॉल आप लोगों ने देखा है ना वो पिचका होता है उसमें जितनी बार हवा भरो धीरे धीरे धीरे अरे गुब्बारा जैसे होता है तो मां समझ रही है बच्चा आ गया पेट में और जो जो लक्षण होते हैं गर्भिणी के वो भी कर रहे हैं मन में बैठ के जैसे उल्टी होती है और कहीं ये वो खाने को मन करता है अलूल जलूल मैं जानती है वो सब फीलिंग हो रही है और कुछ नहीं पेट में वायु फिर पद्म को से देवक में बैठे और हवा भर रहे हैं इसी प्रकार नौ महीने एक बार और भर दिया हवा अब सातवां महीना हो गया अब एक बार और अब आठवां महीना हो गया सत्वोपन्ना सुखा बहाम भद्राणी मुहुखला दस दौ उनका शरीर वही है सत्व विशुद्धम श्रयते भवान स्थित शरीरिण श्रेय बपु दस दो चौतीस उनका शरीर दिव्य है सच्चिदानंद है इसके बाद क्या हुआ जैसे हवा लीक कर जाए साइकिल में किसी में तो वो पिचक जाता है ना? एह, वैसे ही पा, पा, जो पेट था देवकी का उसके हवा निकाल दिया उस हवा आ, का जो मेन कनेक्शन था वो हृदय में था ठाकुर जी के हाथ में खाली हो गया पेट कुछ आश्चर्य हुआ मां को ये क्या हुआ अब बच्चा बच्चा तो हुआ नहीं कहा गया बच्चा और तम अद्भुतम बालकम्बुजे क्षण चतुर्भुजम संखार जुदाजुधम दस तीन नौ चार भुजा से सोलह वर्ष के सामने खड़े हो गए पिताजी <laughs> ये बच्चा जी पिताजी बन गए और सब हथियार युक्त चक्र भी और सामने जेल में प्रकाश हो गया कमरे में हल्का हल्का मां को कष्ट न हो और चक्र का प्रकाश होता <laughs> दो तो सबकी आंखें चली जाती तो माँ ने समझ लिया ओ हमने बर मांगा था ना हो वही है आ गए मां ने कहा आपको तो हमने बेटे के रूप में मांगा था ये बाप के रूप में आ गए तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूं इस रूप में कि अगर मैं डायरेक्ट बेटा बनता तो तुझको डाउट रहता क्या ये भी वही पिछले बच्चों की तरह कोई होगा इसलिए मैंने कहा मैं पहले बता दूं कि मैं कौन हूं फिर मैं बच्चा बनूंगा ताकि तेरी बुद्धि में पक्का विश्वास रहे जो मांगा था वही आए हैं इसके पहले और बच्चे हुए हैं ना जिसे कंस ने मार डाला तो मैया समझती है भी कोई बच्चा ऐसे ही होगा तो स्तुति वगैरह किया नन वसुदेव जी ने तो तो तो जन्म स्थिति संयम विभो व्य निहाद गुणाद विक्रिया ब्रह्मणिनो विरुद्य तेश्रय्वादुपचर्जते गुण दस तीन वन आप तो इच्छा रहित है हाँ। और फिर भी जन्म लेते हैं हा आपका तो कोई गुण गुण है नहीं निर्गुण है माइक गुण तो है ही नहीं कोई क्योंकि प्रकृति से परे हाँ और फिर भी गुण के कार्य करते हैं ये जन्म वगैरह हा आप में दो विरोधी शक्तियां हैं ना योग माया और माया इसलिए ऐसी बातें होती स्वाभाविक हैं मां ने भी किया तत्प्राव्य ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुण निर्विकार सत्ता निर्विशेषम निरीह सक्षा विष्णु अध्यात्मदीप दस्ती चौबीस जो आप निर्गुण निर्विशेष निराकार रूप से बताए गए हैं वही आप हमारे सामने इस समय विष्णु रूप में कृष्ण रूप में खड़े हैं बड़ा आश्चर्य है कि जिसके एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाता है वो मेरे छोटे से गर्भाशय में कैसे रहा अभी मैया को यही भ्रम है कि मेरे गर्भाशय से निकल के बाहर खड़ा हो गया विश्वम जदे तत्व निशानते यथावकाशम पुरुष अपन बिभर्ति सोय ममगर भगो भू अहो नृलोक अच्छा महाराज ठीक है सब जो कुछ है अब आज आइए वही जो मैंने मांगा था उपस विश्वास मन नदो रूप मलूकम ये शंख चक्र गदा पद्म और ये भगवान विष्णु वाला रूप इसको समाप्त कीजिए महाराज अब बच्चे बन जाइए हमारे दस तीन तीस बस फिर क्या बन गए भाई प्रकट कृपा हो गया वो चाहे रामा वतार हो चाहे कृष्णा हो तो ये दिव्य शरीर से ही वो सामने आए थे पेट में कुछ नहीं था गर्भे चायुना पूर्ण सत्य ज्ञान मात्र मूर्तया सत्य पृष्ठभूरिहात्म्यांद ही उनका शरीर है सच्चिदानंद मूर्ति है मूर्ति ये मूर्ति शब्द जहां जहां आया है उसका अर्थ समझ लीजिए संसार में भी ए, पत्थर की ए, मूर्तियों को मूर्ति कहते हैं लोग ये वही का शब्द है एक होता है विशुद्ध सत्व भगवान का वो प्राइवेट स्वरूप है पराशक्ति का वो हो सत्व विशुद्ध सत्व माइक नहीं एक माइक सत्व भी होता है सत्य गुण रजोगुण तमोगुण विशुद्ध सत्व में जब संधिनी प्रधान स्वरूप बनता है तो आधार शक्ति कहते हैं इसमें सब भगवान के को खोते हैं और जब संबित शक्ति प्रधान हो जाती है विशुद्ध सत्व में तो आत्म विद्या कहलाता है ये ज्ञानवान देते हैं जीवों को और जब शुद्ध सत्व में लादिनी शक्ति प्रधान रूप से हो जाती है तो वो गुह्य विद्या कहलाती है ये भक्तों को देते हैं और जब ये तीनों संधिनी संबित और लादिनी शुद्ध सत्व में समा जाते हैं तो उसको मूर्ति कहते हैं वो भगवान का शरीर कहलाता है आप तो मोटे अकल में समझिए भगवान का शरीर भगवान है। इंद्र कहता है स्वच्छंदो पाप्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्त दस सत्ताईस ग्यारह आप तो विशुद्ध ज्ञान मूर्ति देह वाले हैं आप तो बस आप ही हैं देह आनंद मात्र मजहादति दीर्घतापम आलिंगन किया कुजा ने किसका किया आनंद का आनंद मूर्ति शरीर भी आनंद है दस अड़तालीस सात तो भगवान का अवतार भृत गृहित मूर्ते तीन अट्ठाईसवंत भागवत भृत के लिए दास के लिए भगवान वो दे अपने आप वाला सच्चिदानंद विग्रह देह धारण करते हैं तो ये बात पहले आप बुद्धि में भर लीजिए कि भगवान का शरीर भगवान ही है सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्म उनका शरीर इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से जन्म कर्मच में दिव्यम दानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी राम जब आये सबने देखा पर कोई नहीं देख पाया उनके शरीर को उस शरीर में क्या जादूगरी है कि विदूषण प्रभु विराटो मय दीख आ, इनके तो बारह भुजा है दूसरा कहता है अंधा है इनके अठारह है तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो इनके तो एक हजार भूजा है अलग अलग कैसे दिख रहा है? बाहु मुख कर पद लोचन शीशा लो हम संसार में किसी को देखेंगे या तो अच्छा लगेगा सुंदर है या तो खराब लगेगा और या तो कॉमन लगेगा ठीक है ऐसा तो नहीं होगा उसके पचास सिर हजार आख बारह सौ नाक दिखाई पड़े लेकिन राम के शरीर में लोग ऐसे ही देख रहे हैं जाकी रही भावना जैसी मल्ला ना नर नाम नरबरा इस प्रकार हमारे इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है अब दिव्य शरीर का कैसा होता है रंग ये कोई पूछे दिव्य शरीर का रंग पूछता है संसार में तो जितने रंग है वो सब प्रकृति के हैं अब मैं कैसे समझाऊं तुझको तो महापुरुषों ने धोखा दिया हम लोगों को नील सरो नीलमणि अरे नीला कमल तो रोज देखते हैं हम उसको देख के क्या जनक जी भूल जाएंगे अपनी निर्विकल्प समाधि नीलमणि ये नील बादल ये एग्जाम्पल दे रहे हैं महापुरुष लोग क्या करे कैसे समझावे हम लोगों को दिव्य वस्तु तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं <laughs> आधार एक आइडिया जिसे कहते हैं हल्का सा इसके लिए ये सब शब्द हैं और उस शरीर का रंग पंग सब अलौकिक है बुद्धि से परे है भगवत प्राप्ति के बाद आप देखेंगे लेकिन तब भी बता नहीं सकते ब देखेंगे वो शब्द ग्राह्य नहीं है तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं अनंत रूप है सर्व व्यापक है सर्वज्ञ है और दिव्य देह वाले हैं। वो ऐसे हमारे इष्ट देव है उनको प्राप्त करना है लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम संसार में किसी भी वस्तु को जब देख लेते हैं एक बार तब उसका ध्यान बना सकते हैं अगर किसी ने किसी का फोटो भी नहीं देखा कोई आइडिया नहीं और कोई बता दे कि अमुक देश के अमुक प्राइम मिनिस्टर की बीबी का ध्यान करो ये कैसे ध्यान करें जी तो ऐसे ही आप कह रहे हैं राम का ध्यान करो श्याम का ध्यान करो एक बार दिखा दो फिर देखो मैं कैसे ध्यान करता हूं <laughs> ये सवाल करते हैं लोग भोले भाले फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की